इब्ने बतूता आज के युग में रेल हवाई जहाज और समुद्री जहाजों के कारण दुनिया बहुत छोटी हो गई है अब हम भारत से अमेरिका या जापान तक की दूरी एक ही दिन में पूरे आराम के साथ तय कर सकते हैं लेकिन जब यात्रा की ऐसी सुविधाएं नहीं थी तब भी यात्री लोग घोड़े ऊंट या पाल वाली नावों से देश विदेश की यात्रा करते थे उस समय उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था बड़े साहस की जरूरत होती थी ऐसा ही एक साहसी यात्री था इब्ने बतूता उत्तर पश्चिम अफ्रीका के देश मोरक्को के टेंजियर शहर में जन्मे इस यात्री का असली नाम तो मोहम्मद वलद अब्दुल्ला था लेकिन उसे उसके खानदानी नाम इब्ने बतूता से ही ज्यादा अच्छी तरह जाना और पहचाना जाता है इब्ने बतूता का खानदान टेंजियर शहर के प्रतिष्ठित परिवारों में से एक था उसके पुरखों में कई काजी भी हुए थे उसकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे परिवेश में हुई जब वो 24 बरस का हुआ तो हज करने के लिए निकल पड़ा टेंजियर से ट्यूनीस अल्जीयर्स क़ुस्तुन्तुनिया और त्रिपोली होते हुए वो स्कंदरिया पहुंचा वहां उसकी मुलाकात शेख बुरहानुद्दीन से हुई मैं साफ देख रहा हूं कि तुम चीन सिंध हिंदुस्तान यानी कि खुदा की बनाई इस दुनिया के कोने-कोने को अपनी आंखों से देख कर आओगे क्या वाकई हां पर सुनो जब तुम हिंदुस्तान जाओ तो वहां मेरे दोस्त शेख फरीदुद्दीन से जरूर मिलना और उन्हें मेरा सलाम कहना जी हिंदुस्तान अगर खुदा ने कभी ऐसा मौका दिया तो मैं आपकी यह बात जरूर याद बरस मक्का मदीना में बिताने के बाद वो हिंदुस्तान की ओर पड़ा सीरिया इराक तुर्की और خراسان होते हुए वो सिंध नदी के किनारे पहुंचा यहीं से हिंदुस्तान के सुल्तान का राज्य शुरू होता था कहां से तशरीफ ला रहे हैं जनाब भाई रहने वाले तो हम बहुत दूरदराज देश मोरक्को के हैं हम मगर इस वक्त समरकंद बुखारा और काबुल होते हुए आ रहे हैं और हमारा नाम है मोहम्मद इब्ने बतूता ओ तो आप ही हैं जनाब इब्ने बतूता हां भाई हमारे मुल्तान के सूबेदार कुतुबुल बुलक कई दिन से आपके आने की राह देख रहे हैं वाकई लाहौर के सूबेदार साहब ने आपके बारे में खबर भेजी थी अच्छा आप मेरे साथ तशरीफ लाइए ठीक है मगर यह तो बताओ कि हमारे आने से पहले हमारी खबर यहां तक कैसे पहुंच गई वो ऐसा है जनाब कि हमारे यहां खबरें लाने ले जाने का बड़ा अच्छा इंतजाम है वाकई मुल्तान से दिल्ली तक यह तो 50 दिन का रास्ता है मगर यहां की खबरें सिर्फ 5 दिन में ही दिल्ली पहुंच जाती हैं 50 दिन का रास्ता 5 दिनों में भला कैसे <laughs> वो ऐसे है हुजूर किस रास्ते में हर 2 कोस पर एक घुड़सवार तैनात है क्या खूब एक सवार दूसरे तक दूसरा तीसरे तक और तीसरा चौथे तक खबर पहुंचाता है भाई वाह और इस तरह दिन रात घोड़े दौड़ाते हुए पांच दिन के अंदर यहां की खबर दिल्ली पहुंचाती वाह भाई वाह यह तो कमाल है यही नहीं हुजूर पैदल भी डाक पहुंचाई जाती है अच्छा थोड़ी-थोड़ी दूर पर बसे गांवों में खबर ले जाने वाले डाकिया या हरकारे तैयार बैठे रहते हैं ठीक इन लोगों के पास एक घुंगरू बंधी लाठी होती है जैसे ही कोई हरकारा लाठी बजाता हुआ दौड़ता है अगले गांव के हरकारे को घुंगरू की आवाज से पता चल जाता है कि कोई खबर आ रही है भाई वाह वो भी दौड़ने के लिए तैयार हो जाता है और खबर लेकर लाठी बजाता हुआ अगले गांव की तरफ दौड़ पड़ता है क्या खूब और हुजूर इस तरह आनन फानन में खबर सुल्तान तक पहुंच है ऐसा कमाल का इंतजाम तो ना कभी देखा ना सुना लेकिन ये तो बताइए कि ये दौलताबाद का क्या चक्कर है हमने सुना है कि सुल्तान ने दिल्ली के बजाय उसी को राजधानी बना लिया है इसके क्या वजह है अब हुजूर हम ठहरे छोटे आदमी सुल्तानों के मन की बात क्या जाने <laughs> लेकिन हां ये सुना है कि हमारे सुल्तान की मिल्कियत इतनी बढ़ गई है कि मुल्तान से बंगाल तक और हिमालय से धुर दक्कन तक राज करने के लिए दिल्ली के बजाय दौलताबाद ज्यादा मुनासिब और माकूल जगह है तो क्या सुल्तान अब दिल्ली में नहीं रहते सुल्तान और उनके अमीर उमरा तो दोनों जगह आते जाते रहते हैं मुसीबत तो बेचारे दिल्ली वालों की आई जिन्हें घर बार छोड़कर दक्कन में बसना पड़ा लो इसमें मुसीबत की क्या बात है भाई ना जाते अजी कैसे ना जाते ऐसा वैसा फरमान था हर आदमी को दिल्ली छोड़कर जाना ही पड़ा ओ पीर फकीर वली किसी को नहीं छोड़ा कहते हैं दिल्ली बिल्कुल खाली हो गई थी अरे सुल्तान ने ऊंची दीवार से चढ़कर देखा कहीं एक भी चराख नहीं किसी चूल्हे से धुआं नहीं तब जाकर माने अरे यह तो अच्छी जबरदस्ती है लोगों को उनके घर से बेघर कर दिया हां लेकिन बसाया भी तो दिल्ली से दौलताबाद तक रास्ते में छायादार पेड़ लगवाए जगह-जगह कुएं बावड़ी और सराय बनवाई खूब और दौलताबाद में सबको ओहदे औकात के मुताबिक घर दिलवाए अनाज बंटवाया वाह हुजूर इस मामले में तो बहुत ही دریاदिल हैं हमारे सुल्तान जनाब जानते हैं दिल्ली वालों को उनके घरों की पूरी पूरी कीमत भी अदा की थी सुल्तान ने हां भाई उनकी दरियादिली के किस्से तो बहुत दूर-दूर तक मशहूर हैं सच पूछो तो हिंदुस्तान की खूबसूरती सुल्तान की दरियादिली और यहां के सूफी संतों के किस्से सुनकर ही हम यहां तक खींचे चले आए हैं मुल्तान के सूबेदार ने बतुता की आफ भागत की सुल्तान के दरबार के आधाप कयदे के बारे में भी बताया उसी की सलाह परत एब ने बतुता ने सुल्तान को भेठ देने के लिए कुछ घोड़े उंठ और मेंवे खरी दे सौधागरों ने उससे इनचीजों के दाम भी फॉरन नहीं लिए क्योंकि वे जानते थे कि जब कोई विदेशी सुल्तान को कीमती तोहफे देता है तो सुल्तान भी बदले में उसे ढेर सारा इनाम इकराम देते हैं तब उन सौदागरों को अपने माल की और भी अच्छी कीमत मिल जाती है 2 महीने मुल्तान में रहने के बाद इब्ने बतूता को दिल्ली पहुंचने का आदेश मिल गया और वो अबोहर सिरसा होता हुआ दिल्ली पहुँचा खुद उसके शब्दों में दिल्ली बहुत बड़ा और बेहत खुब्सूरा शहर है उसमें चार चार शहर समाय हुए हैं एक सुल्तानों से पहले के राजाओं की पुरानी दिल्ली खिल जी का सीरी सु क का तबाद और سلطन محम शाह का बया जहां बना दिल्ली की शानु शौकत के क्या कहने हमने यहां वह मिनार भी देखी जिसका पूरी दुनिया में कोई सानी नहीं है कुतुब मीनार जब इब्ने बतूता दिल्ली पहुंचा था तब सुल्तान मोहम्मद शाह दिल्ली में मौजूद नहीं थे लेकिन जब वो आए तो उन्होंने इब्ने बतूता को बुलवा भेजा Hضور, sultana'n ca iqbal baland ho Aïe, shaykh-mohamed, khusham dí Hindustan ke srzemin per aapke mubarok qadam padez ki hem t'eh-e-dil se khushi hai Hضور Hem aapko mualana badruddin kaha karengi Aapko manzoor hai Zahe-Nasib To aap bata yeh, mualana badruddin Đillí mei koi t'aqlief tu n'hi hai hem t'o hi ha a'te hi shahi khazané se t'قریبen 6,000 dinares a ta ki gaïn Khaané-piené ka t'amam sàmán mohiya karaïa gaya Maye aur meres saath ke gulam bade mazim he Bes, huzor ki khidmat karna chahata ho Khidmat karna chahata ho? To kaiyeh, wazir, nqib ya qazi, kia benna chahein gè? Huzor, wazir ya nqib ka kama tu me janta nahi Mager hemàre xandàn mè kai pèriu ho se qazi iòòr shaykh ho tè aïe bòhut khó hem àp ke java bòs xohoi àc se àp kui ڈillí ké bàhar s'ánèo valo'on ke mòomlè ka qazi mqrrr kiya jata hai zahe-niçib haa ap mrohum sultàn kutubuddin ke mqbré ki bhi dèkphal karen gè huzur ki padi hinaayat hai wuzir huzur moulana badruddín ko bárà hzàr dinaar sàlana और पांच गांव की जागीर عطا की जाए जो हुक्म आलम वाला आपकी तरिया दिली के बारे में जैसा सुना था उससे कहीं बढ़कर पाया खुदा आपका इखबाल बुलंद करे मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक अत्यंत असाधारण व्यक्ति था उसका साम्राज्य बहुत दूर-दूर तक फैला हुआ था जिसे वो और भी दूर विदेशों तक फैलाना चाहता था और शायद वो इसमें सफल भी हो जाता अगर उसके शासनकाल में दो बड़ी मुसीबतें न आई होती एक तो बहुत ही जबरदस्त अकाल और दूसरा प्लेग इन दो बड़ी मुसीबतों की वजह से उसे अपनी बहुत सी योजनाएं अधूरी छोड़नी पड़ी दौलताबाद से वापस दिल्ली आना पड़ा दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर आदमी के लिए 6-6 महीने का अनाज मुफ्त बंटवाना पड़ा ले के लिए तैयार सेना को तोड़ देना पड़ा कि इन सब बातों से शाही खजाने पर बहुत बुरा आसर पड़ा कि खजाने पर तो एक और बात ने भी बुरा आसर डाला था कि सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के वजायत तामबे के सिक््य ढल वाए उसने सोचा था से लोग तामबे के सिकों का प्रयोग करेंगे और चांदी सरकारी हजानी में जमा हो सकेगी लेकिन हुआ इससे ठीक उल्ता कि लोगों ने चांदी खुद जमा करने शुरू करती कि उधर बहुत से लोगों ने तामबे के अंधा धुंद सिक््य घ़ने शुरू करती है कि कच्योंकि सुल्तान ने ताबे के सिक्कों की जगह चांदी के सिक्के देने का वादा किया था इसलिए लोग चांदी के सिक्के मांगने लगे देखते ही देखते शाही खजाने से चांदी गायब हो गई और सुल्तान के महल के आगे तांबे के सिक्कों का ढेर लग गया इस तरह की योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने की वजह से कभी-कभी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को सनकी सुल्तान भी कहा जाता है इब्ने बतूता लगभग 8 वर्ष हिंदुस्तान में रहा उसने अपनी पुस्तक रेहला में लिखा है सुल्तान रहमदिल था सभी धर्मों का आदर करता था विद्वानों और वीरों का सम्मान करता था इब्ने बतूता का यह विवरण ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए ये विदेशी यात्री मध्य युगीन इतिहास के साथ हमेशा याद किया जाएगा. इबने बतूता अभी आप सुन रहे थे ये कारिक्रम. परियोजना संयोजन डॉक्टर शबनम सीनहा, आलेक डॉक्टर शुभरा शर्मा, विशे विशेशग्य। प्रोफेसर अर्जुन देव संगीतकार राकेश पंडित कलाकार बी एम बडोला मोहम्मद अय्यूब सुरेंद्र सेठी राम मैनी सुचित्रा गुप्ता नीरज शर्मा और कीमती आनंद ध्वन्यंकन दीपक पांडे निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन एवं दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम कार्यक्रम कार्यक्रम